बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरी की जय श्री गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय

गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल

शिवा रमन हरि गोविंद जय जय शिता रमि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल शिवा रमण हरि गोविंद जय

बुलुंदा जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओ चय त्रिपराश सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमल दमूक जगत विश्वसर्गा

लक्षितम नमामि क्ष श्रीकृष्णाक्षरणया प्रवर्ति पोहमल ते श्री, श्री चैत वंदे हम श्री श्री, श्री गुरुं श्रीयुत्पकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीपम सागर जात सह गुना

ंदे जल प्रियणा वंदे कृष्ण कृष्ण सागर जो, जो पदार

यस्ंदी स्वीर श्रीखंड नारायण नमस्मृत नरम चुनाव उत्तम दीवी सरस्वती

सनातन सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुमें दयांद्रा गुरुशृंदा जय प्रेम पतनम

प्रेम नगर की प्रेम क्षेत्र की अद्भुत का श्री रस्कोत स्वामिवार और उसने पूर्व प्रसंग में ये रूप कर आए के जहा पराजय भी जय है श्याम सुंदर गोपियों के सामने अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और इससे बढ़कर के कोई और दूसरी विजय नहीं हो सकता

है। और न हम नज्ञा ये आप कह रहे हैं ये द्वारा घोषणा कि मैं तुम्हारी पार नहीं पा सकता नहीं पा सकता हूँ और उस प्रसंग में श्री महाप्रभु के अवतार का जो है उस अवतार के प्रोजन का कल उच्च दिग्दर्शन करा

कि आप कृपा करके अपना साधु स्वरूप यदि मुझे प्रदान करें तो उस प्रेम का मैं किंचित प्रकार से कुछ प्राप्त कर सकता हूं उस प्रेम का मैं दान कर सकता हूं अन्य मैं दान नहीं कर सकता इसी प्रसंग में आगे एक दृष्टान देखें

में है क्वेश्चन महा जीर्णता कपे नर पृथ्विकारा विपत्तिम काम

रामचंद्र जी राजवेंद्र सरकार आप श्री मारुती नंद अंजनी सुख उनसे कह रहे हैं मित्र तुमने जो हे कवि तुमने जो अपू से मेरी सेवा की उस सेवा का बदला मैं नहीं दे सकता हूं

मैं बदला नहीं कर सकता हूं कपी कहने का तात्पर्य है जो पापों को और शत्रुओं को कपा दे उसका नाम कर रहे पेड़ तो खंडे को भी कपा दे जो कपा, तो कपा दे उसका नाम कर

तो हे कपिल हे हनुमान तुमने जो उपकार किया तो स्वयं तुम्हारा वो कार्य तुम यदि क्षमा करो तो भले वह पूर्ण हो सकता है पच सकता है अन्यथा उसका पाचन नहीं हो सकता है जैसे भोजन करने के बाद में भोजन का पाचन होता है जीर्ण होता है पात्र अंतर पात, अन्य अजीर्ण हो जाए

में पाचन। तो तुमने जो उपकार किया है उस उपकार का तुम ही कहीं उसको पचा सकते हो, उसको पूर्ण कर सकते हो कोई तो दूसरा उस उपकार को पूर्ण नहीं कर सकता है तो त्वी जीवता यत यद कृत्य कपिल तुमने जो मेरा उपकृत मानो उपकार किया वह

तुम ही क्षमा कर दो तुम ही यदि उसको छोड़ दो तो वो पूर्ण हो सकता है मैं तुम्हारे उपकार को तुम्हारे किए गए उपकार का बदला नहीं कर सकता, दे सकता हूं तुम्हारे उपकार का प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक सामान्य नियम है यदि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार चाहूंगा तो

कहीं न कहीं परोक्ष रूप से मैं ये चाहने लगूंगा कि तुम्हारी ऊपर कोई आपत्ति आए समय मैं तुम्हारी सहायता तो आपत्ति की बात प्रार्थना हम किसी का उपकार करते हैं तो तब करते हैं जबकि कोई आपत्ति आए तो आपत्ति की भी अनजाने में मैं तुम्हारे लिए इच्छा करने लगूंगा <laughs> वो उचित नहीं

इसलिए बस तुमने जो कार किया तुम अपनी कृपा से उसको भुला दो उस कृपा से अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखो और कृपा करके उस उपकार का तुम बदला कभी मुझसे भी तुम भी मत चाहो और मैं भी तुम्हारे उपकार को कर नहीं सकता हूं तुम्हारा प्रत्युपकार कर नहीं सकता हूं

तो करने के लिए पहले तुम्हारे कोई आपत्ति चाहिए। श्री कह रहे हैं मेरे मेरे ऊपर ऊपर तो आपत्ति आ गई मेरी सीता का हो गया रावण ने आक्रमण कर दिया समुद्र बीच में खड़ा हो गया सेना कैसे पार की जाए तो इतनी सारी आपत्ति थी तब तुमने उन आपत्तियों में, में मेरा उपकार किया तो पहले आपत्ति आई फिर उपकार किया

अब यदि मैं भी तुम्हारा प्रत्युपकार करना चाहूं तो कहीं न कहीं तुम में पहले आपत्ति आए फिर मैं तुम्हारा उपकार कर सकूंगा तो आपत्ति की कल्पना करना यह भी उचित नहीं होगा इसलिए वो मैं नहीं कर सकता हूं तो ये कहता हूं तुम सदा सदा प्रसन्न रहो और किसी के उपकार की तुमको जरूरत पड़े नहीं तुम अपनी उदारता से अपनी कृपा से अपने किए गए उपकार को स्वयं ही छोड़ दो

स्वयं पचाव मैं उस उपकार का बदला ऐसी न मेरे हृदय में अभिलाषा है और न मैं ये चाहूंगा कि तुम ऐसी अभिलाषा करो क्योंकि तुम्हारी ऊपर आपत्ति आ ही नहीं सकती है तो बड़ा सुंदर यही दृष्टात्म हो गया तो, तो पराजय आने पर किसी का उपकार किया जाता है

ये कहने का हुआ पर पराजय आने पर उपकार किया जाता है पर पराजय है, है, तो है, है जब तुम कृपा करके उसको छोड़ो क्योंकि नर प्रत्युपकारार्थी जो व्यक्ति प्रत्युपकार करना चाहता है वह

जिसका वहां प्रत्युपकार करना चाहता है उसके ऊपर आपत्ति की कामना करने लगता है अनजाने में ही आपत्ति की कामना करने लगेगा क्योंकि तो आपत्ति नहीं होगी तो के के करेगा तो करने की आपत्ति आएगी तो कोई सहायता करेगा तो सहायता तो तब की जाएगी जब आपत्ति आएगी और आपत्ति चाहने लगे ये टोल्टा तो और अपराध हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूं एक

सारा कहीं कारण भी प्रदान किया ये कहीं हेतु देकर के अपनी बात को कहीं सिद्ध किया जा रहा है निकांश की जहां पर वस्तु को करके अहंकार है जहां पर दो अलग अलग वाक्यों में

भाव से एक बात को एक ही बात कहा जाए भाव से एक ही बात को कहा जाए परंतु अलग अलग और अलग अलग प्रकार से कहा जाए तो एकदम उपमा नहीं है परंतु अलग अलग प्रकार से किसी बात को कहा जाए, आगे कह रहे हैं

भिन्न बीरबल नाशकृद मधुपेन भिद्य न कचिद सुंदर दिष्टा यहाँ पर कुण कुण। दे रहे हैं कि वीर नाशकत गंत गंत गंत गंत गंत

सुहृदरा प्रत होकर के से हो करके, वो जो वीर है वो भिन्न वीर की उसने वीरों के समूह को ततर बितर कर दिया था तो एक राजा जिसने एक महावीर जिसने शत्रुओं की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया

उसको भी पराजित कर दिया वही प्रिया के भुजपाश में जिसमें बंधा उसकी भुजाओं में इतनी दम नहीं है कि वह प्रिया के भुजपाश को हटा दे। तो जो भी अक्षरणीय सेना उसको साथ में अकेला युद्ध करने में समर्थ है ऐसा महावीर भी प्रिया के आलिंगन में बदले पर प्रिया के आलिंगन को खोल सकने में समर्थ नहीं होता है

तो प्रिया से पराजय होना यही उसकी विजय हो तो पराजय ही विजय है इसके लिए एक दूसरा दृष्टान दिया एक दिया हनुमान जी का मैं उपकार का बदला में नहीं चुपा सकता हूं मैं तुम्हारे उपकार का, <सक्वातिगे सक्वातिकर> <सक्वातिकर> <सक्वाति> का बदला नहीं चुका सकता हूं अब तुम अपने उपकार का बदला

अपनी कृपा के द्वारा ही पूर्ण क्योंकि कर दो का बदला चुकाने का प्रयास करूंगा तो कहीं न कहीं भूल करके मैं तुम्हारा अस्ट चाहने लगूंगा तभी तो तुम्हारा तुम आपत्ति आए इसकी कल्पना करने लगूंगा और दूसरा एक दृष्टान देख रहे हैं जहां पर पराजय ही जय है एक युद्ध करके जिस आया

उस समय जिसने भिन्न भिवीर बल वीरों के समूह को नष्ट कर दिया अनेक अनेक जो सैनिक थे शत्रुओं के उसको अकेले ही युद्ध करके उस महावीर ने पराजित कर दिया इतनी सामर्थ्य तो उसमें है परंतु जब प्रिया की भुजाओं में बना तो उसकी भुजाओं को दूर करने की सामर्थ्य उसमें नहीं, नहीं।

तो भिन्न वीर तो समूह। वीरों के समूह को मार देने वाला वह न ना गंतुम वह प्रिया को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सका सूर्दों भुजांतरा प्रिया की भुजांतरा मैंने वक्षस्थल से भुजाओं से वह अपने आप को मुक्त नहीं कर सका उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि दृष्टान्त है कि

पेड़ पर मधुपेद किसी बास की गांठ सबसे ज्यादा कठिन होती है की जो गांठ है वो सबसे ज्यादा कठिन में बहुत कठिन होती है कड़ी होती है को तो भोरे की यह सामर्थ्य है कि वह इतने कठिन बास की गांठ को भी अपने दांतों से अपने

मुख से छेद करके उसमें से भी पार निकल सकता है तो भोरा बांस की गांठ काट करके उसके बाहर निकल सकता है परंतु तो जब नकोचित कमल को मलम को नदि वह किसी कमल की कली के भीतर बंद हो गया तो उसको निकाल करके उसे बाहर निकलने की उसकी सामर्थ्य नहीं होती

तो कमल की कली को तो नहीं काट सकता है जबकि वो बांस की की जैसे कठिन काष्ट को भी काट सकने में समर्थ होता है तो उसकी पराजय प्रेम में पराजय होना यही विजय कोई भोरा सायंकाल के समय किसी कमल के ऊपर बैठा और इतने में ही सूर्यास्त हुआ जैसी सूर्यास्त हुआ वैसे कमल बंद हो गया और भोरा

बंद रह गया अब चाहे तो जो बास्की को भी काट सकता है कोमल कमल की पंखुड़ियों को काट करके बांध कर जाना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है पर तो प्रेम का बंधन इतना बड़ा है कि उसे लगता है हाय कहीं मेरे दातों से मेरे प्रहार से इस कमल को पीड़ा न भूल जाए

प्रियजन को प्रीड़ा न हो जाए इसलिए वो बंद रहता है और बंद रहता है उसे इस बात की भी परवाह नहीं हुई कि आगे क्या होगा पूरी रात बंद रहता है मन में सोचता है कि कभी तो दिन होगा रात्रि गमिष्य भविष्यति सुप्रभातम्, भानु उदय हसिष्यति पंकजश्री के कभी

रात्रि गमिष्य रात्रि व्यतीत होगी भविष्य सुप्रभात कभी सुप्रभात होगा भानु हो उदय सूर्य का उदय होगा और हशिष्य पंकजश्री ये जिस कमल के भीतर में बंद हूं वह पंकज कभी तो खिलेगा कमल खिलेगा उस समय निकलूंगा तो रात भारत बंद ही रहता है

ऐसा वो हरिण वो भ्रमर उस कमल के भीतर भीतर बैठा बैठा ही सोच रहा है बंद हो तो बंद रहने विचारे कि कोश गते कोश के भीतर बंद वो जो भ्रमर है वो ऐसा विचार कर रहा है परंतु तो हा हंत हंत कमली

गज उज्ज इतने में कोई हाथी आता है और हाथी उस कमल को उखाड़ देता है अब उसके भीतर ही बंद रह गया और वहीं मर जाए फिर भी वो ऐसी आपत्ति आने पर भी उस कमल को छेद करके बाहर निकलता है क्यों तो प्रेम कहीं इस कमल को कष्ट न हो जाए तो

ये पराई की बात है रात्रि गमिष्य भविष्य सुप्रभा रात्रि जाएगी सुप्रभात होगा सूर्य का उदय होगा और हस्त पंकजश्री कमल की शोभा खिलेगी दोबारा कमल खिलेगा और उस समय आराम से निकल जाऊंगा ऐसा वो प्रात भार विचार करता रहता है

बिचारे थे, थे, थे। ऐसे वो द्विरेफ कोषिकेपरेप कहते हैं को जिसके आ, की दो बाल निकले रहते हैं हैं उसको कहते है रेफ जैसे हम राखी मात्रा लगाते हैं रेफ लगाते हैं क्रम परिक्रमा तो उसमें जैसे रेफ लगाते हैं ऐसे ही भौरे में भी

तो रेफ लग रहे उसकी मुछे जो है उसमें से दो बाल निकलते हैं इसके भोरे का एक नाम हो गया तो इस प्रकार वो दुरेफ भोरा विचार कर रहा है परंतु हा हंत हंत नलनी गज समय हर उस कोई हाथी ने आकर के उस कमल को उड़ दिया बेचारा तो भोरा वहीं समाप्त रह गया

परंतु उसकी जो पराजय होना है ये पराजय भी विजय है और सब लोग उस भोरे की का दृष्टान्त प्रेम के लिए <coughs> प्रेम के लिए उस भोरे का दृष्टान्त सबके सब देंगे, कि देखो उसने अपने प्राणों को दे दिया परंतु तो अपनी प्रिया को अपनी कमलनी को उसने कष्ट नहीं दिया कमलनी का विनाश नहीं होने

और वहा स्वयं नष्ट हो गया तो यहां पर पराजय ही विजय होगी। तो पेड़ पर को पुनः, जैसे के द्वारा बांस की गांठ को भी काटने की सामर्थ्य है उसमें और उसमें भी छेद करके वो निकल सकता है परंतु न खचित कमल कुंड पुनः परंतु कमल की कली को कोमल कली

नहीं काटता है तो यहां पराजय ही जय हो जाती है प्रेम में पराजित होना यही सबसे बड़ी विजय अब ये सामान्य नीति की बात कही वैधि भक्ति की बात कही अब राग का भक्ति में और फिर उसमें भी प्रेमा भक्ति उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं वो दृष्टांत दे रहे हैं

के आसाद आसाध्य भंग दूते निक्षा कपट साधिता सक्षार आसाद दे रुषोत्साह आसाध्य श्री

प्रियालाल चौपड़ पासे खेलने के लिए बैठे मध्यान्हीला है और मध्यान्ह लीला में चौपड़ पासे खेलने के लिए श्री प्रियालाल दोनों दोनों बैठे हैं उस समय श्री ललताजी व श्री राधा रानी की ओर से निर्णायक होकर के विराजमान हुई है मखमंगल जो है वो श्याम सुंदर की ओर से कोटी को चलाने वाला है इधर

श्री वृंदा रहा की ओर से कोठी को चलाने वाली और उस समय श्री प्रियालाल इन दोनों ने अपने अपने श्यामचंद्र ने अपना कुंडल दाम में लगाया श्री प्रिया जी ने अपने काम के कुंडल को दाम में लगाया और दाम में लगाने पर श्री प्रिया जी जीत गए

श्याम सुंदर के कुंडल को उस समय दासी ने रूप जी ने तुरंत ही समेट लिया और समेट करके अपने पास में रख लिया कि हम तो दाप जीत गए तुम्हारा दाप शुरू हुआ श्री श्याम सुंदर ने अपने मुकुट को दाप पर लगाया श्री किशोरी जी ने अपनी चंद्रका को दाप पर लगाया श्री किशोरी जी इस बात में जीत

शामचंदर सारे आभूषण हारते जा रहे हैं परंतु मनी मंदिर बड़े पसंद हो रहे हैं जब श्यामचंदर के पास में कोई भी आभूषण नहीं बचे उस समय दाव के ऊपर लगाया गया कि जो जीतेगा वह हारने वाले के किसी भी स्वेच्छा के अनुसार

किसी भी अंग का स्पर्श या श्री प्रिया के या लालजी के अधर पान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा अब अधरों को दाव के ऊपर लगाया गया ये रसकी चौपड़ है और इस रसकी चौपड़ में श्री अधरपान इसका दाव लगाया गया कि जो हारेगा उसको अधर पान करवाना पड़ेगा जो जीतेगा वह बलात् अधरपान करने का अधिकारी होगा

अब ये ऐसा दाव जिसमें हारना ही जीत है यहां पर तो हारना ही जीत सो so, आसाध्य भंगम अने इस दाव में इस बार लाल जी जीत गए तो आसाध्य भंगम अने अने माने श्री प्रिया जी उनने भंगम माने दाव को चुका दिया

अपना दाव हार गए तो में अन्य ने अपने दाव को बे हार और हार और करके भी शिवप्रिया जी बड़ी बड़ी आनंदित हो रही हैं या हार ही जीत अथवा श्याम सुंदर यदि हार जाए तो भी जीत तो हार भी जीत और जीत भी जीत हर जगह जीती जीत है

और कौन सा पक्ष हारा कौन सा जीता ये भी नहीं कहा जा सकता है दोनों पक्ष जीतेंगे जीतेंगे ये ऐसा खेल हो गया जिसमें हारना कोई चीज है नहीं हारने वाला भी जीतेगा जीतने वाला भी जीतेगा तो वही भंजन कर रहे पाषा क्रीड़ा में जुआ में ताब के ऊपर जिस समय आधार

पान का दाब लगाया गया है श्री प्रिया जी भंगम पराये को प्राप्त कर रही है रुचते पड़े। अभी रुचते उस समय पहले से ही ये दाव लगाया गया था भेद माने दाब लगाया गया है अभिरुचित केल पड़े ये केल पड़े माने केली रूपी दाव में यह

अभिनुचित माने मन चाहा ये दाव दोनों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से ही लगाया था परंतु श्री प्रिया हार और हार है तो श्री श्याम सुंदर आज बलपूर्वक श्री प्रिया उनका अधर पान श्री प्रिया को प्रिया श्याम सुंदर को कृपापूर्वक प्रेम दान अधर पान दान करती हुई विराजमान हो रहे हैं परंतु

हार गई है इसलिए गुस्सा हो रही है क्रोध भी आ रहा है क्योंकि जुए का स्वभाव है कि जो व्यक्ति हारता है वो अत्यंत उत्साह में आ जाता है और उत्साह में आकर के ये वो रुक नहीं पाता है और दाब पे दाब लगाए चला जाता है बिना इस बात का विवेकिये हुए रखते हुए कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा

एक बार हारा दो बार हारा सर्वस्व हार जाता है परंतु दाप से उठ नहीं पाता है सुश्री so प्रिया की भी यही दशा हो गई आज प्रिया अत्यंत तो शाम में आकर के नहीं मैं श्याम सुंदर को हराऊंगी एक बार हार तो क्या हुआ आपके श्याम सुंदर को हराऊंगी ऐसा कहकर के सखी को आदेश दे रही है बोले अरे सखी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है देखना मैं बदला लेकर के मानूंगी ऐसा कहकर के निस्सार है तो

जल्दी से पासे निकाल मैं खेलूं ऐसा कह कर के करके श्री प्रिया पाषा क्रीड़ा में, में पुनः प्रवृत्व हो गई श्री श्याम सुंदर उनका बड़ी सुंदर जो हरिण सुरंग नाम करके हरिण

प्रियाजी की सुरंगी नाम करके जो हरणी इस बार श्याम सुंदर जीत गए हैं और नहीं प्रियाजी जीत गई है और श्री प्रियाजी जी की जो हरिणी है उसको मधुमंगल ने अपने पटका से उसके गले में रस्सी बांध करके और श्री श्याम सुंदर की जो चौकी है उस चौकी के पाई से बांध दिया ये तो हमारी हो गई हरणी

ऐसे तो जीते हुए चले जा रहे हैं ऐसे ही श्री प्रिया हार रही है और हारने में जोश नहीं कह रही है कि तो अभी ये खेल समाप्त नहीं हुआ है अक्षांत निस्सारे तो जल्दी से पासे निकाल देखना इस बार के दाव में मैं अवश्य जीतूंगी ऐसा तो कहकर के श्री प्रिया जीतती है

तब भी जीत और हार जाती है तब भी जीत तो यहां पर ये ये दिखा रहे हैं कि कि नहीं है कि मैं हार तो हार जाने पर भी श्री के, के प्रणय सेवा करने का श्री स्वामी को अपूप सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ये तो हार ही जीत है हार रही है और हारती चली जा रही है परंतु तो फिर भी

हार न ही जीत होकर मनते ऐसा कहकर के कपट रोष करते हुए श्री राधिका ने श्री स्वामी ने अपनी सखियों को उत्सार प्रोत्साहन प्रदान किया ला नकार

देखती अब अप, आपके श्याम सुंदर आए तो सही उनको आपके हराऊंगी इस दान को अवश्य हराऊंगी ऐसा कहकर में पासा क्रीड़ा में भंगम माने पराजय प्राप्त करके भी दूते बिहत अभिरुचित के पड़े श्याम सुंदर ने जुए में

जो अभिरुचित दाव लगाया था अर्थात अधर पान का जो दाव लगाया था उस अभिरुचित पण को लगाने पर शिपिया भी अभिरुचित पण को लगाते हुए दाब को लगाते हुए युद्ध जुआ खेलने के लिए तैयार हो गई है पाषा करने तैयार हो गई है और सखी से कह रही है कि कहा है लाओ चौपड़ लाओ पाषा लाओ

मैं खेलूंगी और देखना इस बार श्याम सुंदर को अभी हराती हूँ और इस उल्लास में आकर के शिवप्रिया पांसा लेकर के जब खेलने के लिए बैठती है और यदि हार जाए तो हारना भी जीत है और जीत जाए तब भी जीतना भी जीत है दोनों ही समय जीत ही जीत होकर के मरा तो कपट वृषाप सारिता सक्षा शिवप्रिया क्रोध दिखाती हूँ श्याम सुंदर के ऊपर

हराय चले जा रहे हैं वे सखी लल भी, भी रहे, रहे, श्री प्रिया के उल्लास को देख करके बहाना बना करके उस समय नुकुंज मंदिर के बाहर चले जिससे श्री प्रियालाल अपने

लगाए हुए दाव को पूरी तरह से प्राप्त कर सके और दाव को प्राप्त कर सके तो बहाना बना करके सखीगढ़ उत्साहता सखीगणों को सख्म उत्साह उस निकुंज मंदिर के बाहर निकल गई अभी कह रहे हैं कि विशंगम अस्या पे समान मानंदितम आनंदुजम

विनोद मोदभू दूते अपि आज मोदू अस्य अज्ञापेतस्व निर्दया श्री प्रिया हार है। गई हैं और श्री श्याम सुंदर

विशंकम अश्य प्रिमता स्वनिर्दया श्री प्रिया पाषा में हार गई है और हारने पर श्री श्याम निश्चिंत होकर श्री के श्रीप्रिया के अधर्म मधु का पान करते हुए विराजमान हो गए दाव में अधर पान इसको ही पण के रूप में लगाया गया था दाव के रूप में लगाया गया

और प्रिया यदि पराजित पराजित हो तो पराजित होने पर का अस्य निर्जया श्री के बन करके ग्रहण कर रहे हैं निश्चिंत तो होकर के ग्रहण कर रहे हैं विशंकम शंका नहीं है क्योंकि तो जीता है इसलिए अपनी जीती हुई वस्तु के ऊपर अपने अधिकार को दिखाने के लिए

विशंक होकर के श्री शाहपुद जिस समय पान कर रहे हैं समानम आनंदितम आनुजम और श्री प्रिया को आदर पूर्वक समानम आदर प्रदान करते हुए आप श्री प्रिया के का अध्रमण बन करके जब आस्वादन कर रहे हैं तो समानम आनंदितम आनबुज

प्रिया के मुख को मान प्रदान कर रहे हैं अर्थात अपने श्री हस्त कमल में लेकर के कमल में कमल को ग्रहण करके कमल को कमल के साथ में मिलाते हुए कमल का कमल के साथ में संयोग करते हुए श्री शास जब प्रशंसा करते हुए श्री प्रिया के श्री मुख उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं समान समान मतलब है कि प्रिया का पहले रूप वर्णन कर रहे हैं

और रूप वर्णन करके फिर आदर पूर्वक श्री प्रिया को सम्मान देते हुए जब उस उसमृत माधुरी का भ्रमर बन करके वे पान कर रहे हैं मुकुंद विनोद मोद गुरु पराजय श्याम सुंदर यदि हार गए तो दूत में मुकुंद उनका जो मुकुंद नाम है वो वास्तव में

नाम है, मुकु माने आनंद आनंद को जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद मुकु का दूसरा अर्थ होता है मुकु माने मुक्ति जो मोक्ष को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद तो थे मुकुंद ज्ञानियों को जो मोक्ष प्रदान करते हैं और रसिकजन उनको जो सेवा स्वरूपी परम आनंद प्रदान करते हैं ऐसे श्री मुकुंद उनके लिए

में, में पराजित हो जाना पराजय पराजित होना या अपराजय से भी बढ़कर के हो गया अर्थात हारना जीतने से भी बढ़कर के हो गया शाम श्याम सुंदर हारते हैं श्री प्रिया स्वयं ग्रह्लेष प्रदान करें यदि प्रिया हारती है

तो श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के मुख आग्रह को प्राप्त करेंगे प्रिया के मुख मधु उसका स्वाद करेंगे इस प्रकार श्याम सुंदर की जीत भी जीत है और पराजय भी जीत है पराजय जीत से भी बड़ी जीत होकर के विराजमान है क्योंकि श्री प्रिया के स्वयं स्वयंश और स्वयं प्रदत्त

अपने अधिक दाम का वे आस्वादन प्राप्त करते हुए तो ये प्रेम प्रेम प्रेम रूपी नगर ऐसा अद्भुत है प्रेम जिस प्रेम में जैसे भी अधिक होती है अन्य पराजय कहीं क्लेश प्रदान करने वाली होती है पर यहाँ पराजय हो जाए तो होता व्यक्ति आनंदित होती है श्री जी या जी दोनों के दोनों युगल सरकार आप

परम्परम आनंदित होते हैं और सखियों को भी आनंद होता है तो ये ऐसा प्रेम नगर है जहां पर पराजय नाम की कोई चीज ही नहीं है पराजय जैसे भी अधिक आनंद लालजी को श्री स्वामी जी को और जितनी भी सखीगण है उनको और श्री आधार रूप वृंदावन उन उनको ये चारों को ही परम परम सुख प्रदान करने वाली है ये वस्तु

क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक काम का तो प्रवेश है ही नहीं ये की जो रसभूमि है भूमि भूमि विशुद्ध है और यहां पर सेवा सुखी एकमात्र लालजी परम सेवा प्रवीण शिवप्रिया परम सेवा प्रवीण सखीगढ़ परम सेवा प्रवीण और श्रीमद वृंदावन परम सेवा प्रवीण तो इस नुपुंज लीला के चारों उपकरण

प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन ये चारों के चारों सेवा प्रवीण होकर के ही विराजमान है और यहां अपना सुख किसी में है ही नहीं निज सुख से सर्वथा वर्जित यह विशुद्ध प्रेम मय भूमि है इसलिए पराजय भी जय हो जाती है अब एक बार बारहवा विश्लेषण दे रहे हैं

श्री वृन्दावन का प्रेम पत्तनम का बारहवा एक विशेषता बता रही है <laughs> जब से इस प्रेम नगर का प्रेमनगर वृंदावनी है श्री वृंदावन की विशेषता बताई जा रही है एक उपक के माध्यम से कि इस प्रेम नगर में प्रेम पत्तनम में

जहा प्रेम का समुद्र है उसके इस नगर में श्री मधुर मेचक नाम करके एक राजा है और उन मधुर मेचक राजा की दो भारिया है एक है, मती, एक है रती छोटी रानी है रति बड़ी रानी है मती तो पहले सारा अधिकार मती को था परंतु तो मधुर मेचक की रती में ज्यादा प्रीति है इसलिए मती ने

जब ये देखा कि श्री प्रभु मेरी सेवा से पसंद नहीं है राजा मेरी सेवा से पसंद नहीं है तो मती अपने आप ही राज्य को छोड़ के अपने पिता आगम के पास में चली बिहार चली और वहां पर वे रही मती ने विरोध नहीं किया क्योंकि वे जानती हैं कि

श्री राजा उनका सुख उनको सुख प्रदान करना यही मेरा परम परम कर्तव्य है और यदि किसी प्रकार से से ज़्यादा सुख प्रदान कर रही है, तो फिर मुझे यहां से हट जाना चाहिए ऐसा कहकर के, के वही भक्ति बेहत गई और जो रागन का भक्ति है रागात्मक का भक्ति उनका अधिकार ही इस प्रेम नगर में हो गया अब जैसे ही

रति के पास में प्रेम नगर का पूरा अधिकार आया रति ने पूरे के पूरे संविधान को बदल दिया और नए नियम लागू कर दिए और वहां पर एक बारहवा नियम लागू हुआ वो बारहवा नियम लागू हुआ कि यत्र सुखम एवं दुखम व्यक्तिगत सुख शरीर का सुख वही सबसे बड़ा दुख है और अपने

शरीर के सुख का विचार न करते हुए श्री शाम सुनर को सुख प्रदान करना प्यारे को सुख प्रदान करना तत्सुखी भाव यही इस प्रेम नगर का प्रेम पत्तन का एक विशेष पहचान का गुण हो गया यहाँ की एक विशेष पहचान हो गई कि यत्र सुखम एवं दुख सुख हो जाएगा दुख अपने आप ही बात पता लगेगी कि दुखी ही सुख हो जाएगा ये एक एक करके दे रहे हैं

कहीं कहीं बेहतर तो एक के द्वारा पर दूसरा अपने आप ही जाएगा अः बेहतर दृष्टान्त दे रहे हैं जहां पर अपने आप ही पता लग जाएगा कि दुख ही सुख है क्योंकि राग का लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि कुल रमणियों के लिए अपने घर में रह करके लोक वेद की मर्यादा का पालन करना

उनका सहज स्वभाव है और उसमें मैं परम सुखी रहती परंतु तो हमारे वृक्ष की रीति ऐसी है कि यहाँ पर गोपियों के लिए ग्रह में स्थिति यह तो हो जाती है दुख और बनवास यह हो जाता है सुख वनवास कष्टकर होता है कुलियों के लिए परंतु तो यहाँ पर वनवास करना यह तो हो जाता है सुख और घर में रहना जो सुख की सारी सुविधाएं जहां दिमाग है वही हो जाता है

तो यत्र श्री महाराज उनके एक एक पद्धति है कि पहले वे सामान्य नीति की की बात बात करते करते हैं, हैं, फिर ज्ञान मार्ग की बात करते हैं फिर वैधि भक्ति की बात करते हैं फिर वैधि है, भक्ति के बाद में फिर रागात्मिका भक्ति और प्रेमा गोपी प्रेम ऐसे चार दृष्टान्त देकर के एक एक वस्तु को

प्रायः समझाते कई चार से ज्यादा भी दे देते दे हैं, कई गायब भी हो जाए, जाए, रह कोई यही है कि प्रारंभ करेंगे दृष्टान पर दृष्टि से धर्मशास्त्र की दृष्टि से फिर पैदी भक्ति का वर्णन करके भक्ति का वर्णन करके फिर अंत में प्रेमा भक्ति का वर्णन करेंगे तो नीति

ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति ये चार दृष्टानों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि सनकालिक ये ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है बोल सबसे बड़ा सुख है मोक्ष की प्राप्ति शास्त्र के अनुसार तैतृय उपनिषद के अनुसार यदि दे देखें तो वहां पर यही कहा गया कि मानुषानंद

उससे दस गुण होने पर दस में सोपान पर जाने पर सौ सौ गुना करने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद का नाम ब्रह्मानंद तो ब्रह्मानंद को ही बढ़ा करके माना गया परंतु ज्ञानी गुरु वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नात्यंतम बिगड़े त्यपित साधन किंतर भयम

ध्रुव पुण्य कथाया की जो कुशल जल है जो रस जल है ऐसे कुशल और रसजल अर्थात जीवन के लक्ष्य को समझने वाले जो रस जन है रसंगजन है वे नात्यंत कम ते प्रसाद

बिगड़ती आतंक मोक्ष को भी वे बड़ा करके नहीं मानते हैं यदि आप कृपा में प्रसाद रूप में किसी को मोक्ष प्रदान करना चाहें, तो आपके जो रसिक जन हैं, वे कहते हैं ना हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए ना हम आतंक मुक्तिम मृग्याम कथन चलो भगवान प्रभु अहम दास विरूप्य थे हनुमान जी

राघवेंद्र सरकार से यही कह रहे हैं बोले महाराज मुझे साहिज मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि साहिज मुक्ति में स्वरूप भूत आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु तो आनंद का आस्वाद नहीं है प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं है, स्वरूप आनंद होने पर भी प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं है इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मैं तो सेवा सुख ही चाहता हूँ सेवा सुख में प्रकट आनंद है

जितने भी अन्य आनंद थे ब्रह्मा जी के तक्के के आनंद से लेकर के पारमेशान तक जितने भी आनंद थे वे सब लय और विक्षेप से युक्त है वे कूटस्थ नहीं हो सकते हैं जो लय विक्षेप रहित तो हो उसको ही कूटस्थ कहा जाएगा परंतु ब्रह्मा जी तक जो आनंद है सत्यलोक का वह आनंद भी एक दिन समाप्त तो होने वाला है लय को प्राप्त तो होने वाला है

और उसमें भी कहीं न कहीं विकार आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं न कहीं जायते अस्थि उसमें छह भाव विकार कहीं न कहीं विराजमान है इसलिए लय विक्षेप रहितम कूटस्तम कूटस्थ स्थिति उसकी भी नहीं है जिसका कभी लय नहीं हो और जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो ऐसा कोई सुख है कूटस्तम सुख तो, तो ब्रह्म

में सुख रूपता तो है स्वरूपानंद तो है परंतु स्वरूपानंद होने पर भी प्रकट आनंद नहीं प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए जीव और ईश्वर इनमें कहीं सेप सेवक भाव की गंध चाहिए सेप सेवक भाव की यदि गंध नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती है इसलिए मोक्ष प्राप्त करके भी हमको परम परम सुख की प्राप्ति नहीं है संकालीन भी कह रहे हैं

नात्यंत कर्म ते प्रसादर यदि आप कृपा रूप में किसी को आत्यंतिक मोक्ष प्रदान करें तब भी आपके भक्त उस आपकी कृपा को नहीं चाहते है कि अर्पित भाई फिर दूसरे सुखों की तो बात क्या है आप किसी से कह दे मैं तो ये इंद्र बना दू वरुण बना दू ब्रह्मा बना दू

तो अन्य अन्य जो सुख है परमिष्ठ तक के जितने भी सुख हैं वे सब उन सुखों का क्या कहना क्योंकि तो अर्पित भयम वे अन्य जितने भी स्थान है वे तो अंत में भय को ही प्रदान करने वाले हैं तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक सब पुनरावृत्ति होकर के विराजमान हैं

स्तंभ ब्रम्ह पर्यंत सब पुनः पुन्रा, पुनरावर्ती होकर के विराजमान है इसलिए ब्रह्मा को भी पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ब्रह्म पद है उसमें भी भय लगा हुआ है तो किम तू अन्यत अर्पित भयम दूसरे सुख का कहा ही क्या जाए क्योंकि वह सुक्तो अर्पित भयम भय को ही प्रदान करने वाला है

ध्रुव पुण्य ऐसे हे प्रभु इसलिए हम आपके द्वारा दिए गए अन्य जो सुख है उन अन्य सुखों को कभी भी नहीं चाहते हैं उन सुखों को हे प्रभु हम कभी भी नहीं जान, जान, चाहते हैं उनको हम नहीं किनते ध्रुव पुण्य ऐसे यदि आप ध्रुव लेंगे ध्रुव है

तो आप यदि या आपकी एक शक्ति काल तनिक का अपनी को भेढ़ा करे तो भौव को टेढ़ा करने पर ब्रह्मांड जितने भी लोग हैं सब महाप्रलय को प्राकृतिक प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे तो ध्रुव उन भव के मौल मात्र से ही संकर्षण भगवान के सब अनंत कोट ब्रह्मांड

महाप्रलय को प्राप्त हो जाएंगे प्राकृतिक प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे नैमित प्रलय तो होता ही रहता है परंतु प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मा के भी सौ वर्ष पूरे हो जाते चार प्रकार के प्रलय हैं एक प्राकृतिक प्रलय जिसमें ब्रह्मा का भी समापन हो जाए ब्रह्म लोक भी समाप्त हो जाए नैमित प्रलय है जिसका नाम है ब्रह्मा का सोना और जानने पर पुनः सृष्टि करना यह हो गया नैमित प्रदय

तीस प्रलय है नित्य प्रदय नित्य प्रलय का तात्पर्य है हम सब नित्य प्रलय के भीतर पड़े हुए हैं प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं शरीर में कुछ न कुछ ऐसा क्रम चल रहा है कि हम क्षीण होते हुए चले जा रहे हैं तो जीवों का जन्म लेना और मरना ये हो गया नित्य प्रदय और आत्यंतिक प्रदय मोक्ष वस्तु है आत्यंतिक प्रलय का तात्पर्य है मोक्ष जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाए

इसका नाम है आतंक प्रलय तो चार प्रकृति प्रलय हुए मित्र प्रलय माने जीवों का मृत्यु जन्म लेना मरना और क्षीर्ण होना प्रलयित नैमित प्रलय का तात् हुआ ब्रह्मा का एक दिन पूर्ण होना और ब्रह्मा का सो जाना ब्रह्मा सोएंगे तो प्रलय हो जाएगा फिर तुम्हारा जागेंगे तो फिर ब्रह्मा

उन्हें सृष्टि करेंगे तो उसका नाम है नैमित प्रलय आतिक प्रलय का तात्पर्य है ब्रह्मा के भी स्व वर्ष पूरे हो जाए और ब्रह्म लोक भी समाप्त हो जाए प्रकृति के सारे पदार्थ मूल प्रकृति में ही जाकर के मिल जाए वो हुआ आत्यंतिक वो वो हुआ प्राकृतिक प्रलय और सबसे बड़ी जो वस्तु है वो है मोक्ष

जिसको कहते हैं आत्यंतिक प्रदय आतंतिक नाम कि मैं शरीर हूं मैं देव हूं मैं प्रकृति हूं इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाना तब व्यक्ति करके नहीं आता है ज्ञानी जैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं उसका नाम है आत्यंतिक प्रदय परंतु ये चारों प्रकार के प्रदय को जहां तक कि मोक्ष को जो रसिक जन है वे नहीं चाहते हैं वे तो आपके सेवा सुख को ही एकमात्र

चाहते हैं तो अल्पित्रुण उन्नीसों को जरा सादिक के जो लोग हैं सत्य लोग इत्यादि उनको भी भाई की प्राप्ति हो जाती है ये अंग स्व शरण भवतक कथाया पर जो लोग आपके चरणार्थ बिंद का

शरण ग्रहण करके प्रपत्ति ग्रहण करके बैठे हैं शरण जिन्होंने आपके चरण कमलों की शरणागति ग्रहण कर ली है और शरणागति ग्रहण करते हुए शरणागति ग्रहण करने को छोड़ दिया ऐसा नहीं है शरणागति ग्रहण करने की पूर्णता कहा है जहां पर भवतक कथाया आपकी कथा का श्रवण आपकी कथा का कीर्तन ये श्रवण कीर्तन करते हुए श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए

जो सेवा कर रहे हैं श्रवण कीर्तन का अपरितग करते हुए स्मरण यही रागान का भक्ति का मुख्य अंग है जैसे गंगा की धारा को मुख से अविकल कर रही है परंतु वह समुद्र तक भी पहुंच रही है समुद्र तक पहुंच गई तो ऐसा नहीं है कि निकलना बंद हो गया।

तो जैसे निरंतर निरंतर उसको पुष्ट किया जा रहा है उसको प्रेरणा प्रदान की जा रही है ऐसे ही श्रवण कीर्तन ये सर्वदा बने रहेंगे और तब स्मरण किया जाए इसलिए विश्वास चक्रती जी बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण ये क्रमशाह नहीं है ये एक साथ साइमिलस ने है रेस्पेक्टेड नहीं जैसे गंगा की धारा

निरंतर बह रही है ऐसे श्रवण कीर्तन अपरितगपूर्वक स्मरण या भजन की पद्धति तो ये कहे कि आजकल क्या कर करे हम तो स्मरण करते हैं बोल कि आ, नाम जप नहीं आ, नाम जप की जरूरत नहीं है उसे तो अलग तो ये सही रस्ता नहीं ये सही रस्ता नहीं न श्रवण छूटेगा न कीर्तन छूटेगा और

स्मरण बना रहेगा स्मरण और अधिक बढ़ेगा भाई कीर्तन की मध्यमा में, में, में, में जाकर के विराजमान हो जाता है पर्याग तो नहीं है कीर्तन करने के बाद में ही स्मरण होगा और कीर्तन भी समाप्त नहीं होगा अवरुद्ध नहीं होगा कीर्तन हृदय में चला जाता है और

उस समय स्मरण होता बैखरी में चला जाता है और मध्यमा में चला जाता है बैखरी से और आ, फिर मन लीला का स्मरण करते हुए भी विराजमान निरंतर निरंतर जो कीर्तन की ताकत है वो मिलती रहेगी जैसे एक बार मोटर स्टार्ट करने के लिए स्कूटर स्टार्ट करने के लिए

उसमें किक मारा जाएगा किक मारने के बाद में इंजन चालू हो गया अब एक्सिलेटर बाद में दिया जाए एक्सीटर के द्वारा जो स्कूटर है कार है वो आगे बढ़ेगी अब यदि कोई एक्सीटर को दे और इंजन बंद कर दे भाई अब इंजन की क्या जरूरत है इंजन बंद कर दे तो एक्सीटर फिर काम नहीं करेगा तो कीर्तन तो निरंतर निरंतर चलना चाहिए

जैसे मोटर सदा चलती रहती है तब एक्सीटर देने पर मोटर आगे बढ़ेगी इसी प्रकार कीर्तन और श्रवण श्री गुरुदेव के द्वारा जो लीला का स्मरण कराया जा रहा है श्रवण गुरु के द्वारा जो लीला का स्मरण कराया जा रहा है और जो कीर्तन किया जा रहा है वो कीर्तन ही जैसे मोटर को स्टार्ट रहता है और फिर स्मरण के द्वारा वो मोटर

जैसे आगे बढ़ती है इसी प्रकार श्री श्रवण कीर्तन का त्याग न करते हुए स्मरण किया जाता है तो ये स्वरंग शरण भवतक कथाया कीर्तन जो आपके चरणार्दन की शरणागति ग्रहण करने जिन्होंने और जिन्होंने श्रवण के द्वारा भक्ति में प्रवेश किया और कीर्तन के द्वारा जिन्होंने प्रेम को प्राप्त किया

श्रवण भक्ति में प्रवेश कराने वाला मार्ग है कीर्तन वह प्रेम प्रदान करने का मुख्य मार्ग है और स्मरण प्रेम का अनुभव हो कर के प्रेम की चेष्टा हो करके विराजमान तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों साथ साथ चलते हुए विराजमान है तो भगवत कथाया आपकी कथा का कीर्तन से यश

निरतर गायन करते हुए भी विराजमान होते हैं कौन का कीर्तन वे तीर्थ यश जिनका यश ही परम तीर्थ रूप होकर के विराजमान है कुशला जो रस जन है वे आपके चरणों का कभी भी त्याग नहीं करते हैं निरंतर निरंतर आपके चरणों की शरणागति ग्रहण करते ही विराजमान होते हैं

ऐसे का काम है इससे कुशल यदि कोई कुछ को पकड़ करके यो खींचे तो हाथ लग जाएगा ऊं कट जाएगी जो कुछ को कुछ उत्पादनी के दिन कुछ को उखाड़ने वाले हैं वे बड़ी चतराई से उखाड़ते हैं

पहले कुछ को हाथ में लपेटेंगे हाथ में लपेट करके फिर झटका जब देंगे तो पूरा का पूरा जड़ से कुछ उड़ जाएगा यदि एक पत्ती पकड़ खींचा तो खून निकल जाएगा चतुराई है एक टैक्टिस है यदि वो टैक्टिस को नहीं अपनाया गया तो कुछ को तोड़ना वह घायल कर देगा इ कर देगा इसने

कुशल शब्द व्यापक होकर के सभी चीजों में कुशलता हो गई तो एक प्रतीक होकर के वह अन्य वस्तुओं का भी प्रतीक बन करके विराजमान पर तो कुशला रसज्ञा जो रसज्ञ जल है वे ही वास्तव में कुशल के दूसरे लोग कुशल नहीं हो गए दोबारा सुन ले न आत्यंतिक प्रसादम बिगड़े अपने

आपके भक्तों को यदि आप मोक्ष भी प्रदान करना चाहें तो वे उस आत्यंतिक मोक्ष को भी साइज्य मुक्ति को भी ग्रहण करना नहीं चाहते किंतु किंतु अन्य फिर दूसरी वस्तु तो अर्थात ब्रह्मा इत्यादि के सुखी चर्चा ही क्या है क्योंकि वे अर्पित भयं

उनमें तो भय लगा हुआ है ध्रुव पुण्य इससे आपकी भौ के टेढ़े होने के साथ ही साथ भगवान की भव का टेढ़ा होना इसका तात्पर्य काल काल को भगवान की भाव के रूप में ध्यान किया गया तो आपकी भौव के टेढ़े होने के साथ ही साथ काल के प्रभाव से ब्रह्मा जी का सत्य लोग भी नष्ट हो जाता है महाप्रलय में वो भी समाप्त हो जाता है

ये अंग हे परम परम प्यारे श्याम सुंदर अंग कहकर के मेरे हृदय में नारायण संकालिक कह रहे हैं रही है प्रभो त्वरंग शरण भावता जिन लोगों ने आपके चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली है वे कथाया निरंतर निरंतर कथा इनका आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान है

कीर्तन तीर्थ यश और वे श्रवण और कथा इनको कथा का श्रवण और कीर्तन इनको कभी भी त्याग न करते हुए श्रवण कीर्तन सहकृत स्मरण करते हुए वे आपके चरणों की शरणागति ग्रहण करते हैं और एक क्षण के लिए भी आपकी शरणागति नहीं छोड़ते हैं तीर्थ यशाह आपका यश ही परम परम तीर्थ रूप होकर के विराजमान है

कुशल रसज्ञा जो रसज्ञन है वे ही परम परम कुशल होकर के विराजमान और इसी प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी आगे विष्णु कायंतोला क्षपण अंतर जले विकसन मधवाहि नाम कंधे खंडित

शोभा का क्या वर्णन किया जाए जब रमाकुं तो महामान चाल विश्व बेमान में, में बैठे हुए जो बैकुंठ के निवासी जन है वे सलना ललनाओ के साथ अपने अपने

शक्तियों के साथ में आपके गुणानुवाद का गायन करती हैं यहाँ पर एक संकेत दिया गया जैसे के नंदनंद अभिनंद इत्यादि बोल रहा है उनका परिवार है उनकी संतान है परन्तु ये संतान काय के लिए है ये संतान अपने कर्म के बंधन के कारण कारणवासियों को प्राप्त नहीं हुई है ये भी कन्हियाँ की सेवा ही

कन्हैया खेलेगा तो उसको समय से बैस के चाहिए इसलिए हमारे घर में बालक है हमारे घर के बालकों के साथ में कन्हैया खेलिए तो श्री बैकुंठ वासी या लीला का जो परकर है उस लीला के परकर का अपना परिवार भी है परंतु वो परिवार स्वार्थ के लिए नहीं है वह परिवार भी सेवा ही

हम लोगों के, के भी परिवार जैसे संसारियों के परिवार है ऐसे नंद इनके भी परिवार है परंतु परिवार उनके अपने सुख के लिए नहीं है वो भी सेवा में सहायता करने के लिए परिवार तो वैष्णवों की जो परिवार है वह कृष्ण सेवा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सेवा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उनके यहाँ पर परिवार तो उनका जो परिवार से प्रेम है

वो परिवार से प्रेम स्वार्थ के कारण नहीं है बल्कि सेवा में सहायक होने के कारण उस परिवार के से वे परिवार के बंधन को भी स्वीकार करके भी बैठते हैं परंतु उनका परवा कृष्ण की सेवा में ही सर्वदा विरुप्त है कृष्ण चकवर्ती यहां तक कह दिया कि जो

गोप मिलन मिलन में मिलन में बाधा बाधा डालती डालती है है जो गोपियों के के उनके भीतर भी कृष्ण कामना ही सब ब्रजवासियों में विद्यमान किसी ने प्रश्न किया कि यदि ब्रिजवासियों का सब कुछ कृष्ण पुछ के लिए है तो फिर व्यवहार में लीला में बाधा डालती हुए क्यों दिखती है जटला

बिलन में बाधा डालते हुए क्यों दिखती है फतेम को बाधा डालते हुए क्यों दिखते है तो इसके उत्तर में श्री से चक्रवर्ती कहते बोले नहीं वो बाधावी कृष्ण के हित की काम कि ये नंदकुमार कितने गुणों से युक्त है, है। हमारे प्राण धन है साफ जटला की सोच नहीं है जटला कुटला साफ सोच नहीं है ये हमारे प्राण धन है

परंतु यदि ये किसी अन्य परस्त्री में आसक्त हुए तो लोक में इनको की प्राप्ति होगी और कहीं परलोक में परलोक में इनका अहित नहीं हो जाए इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि कृष्ण को रोका जाए तो कृष्ण के हित की कामना में वे वाद मानता उत्पन्न करा तो उनका जो रोकना है वो रोकने में भी

कहीं सेवा की भावना ही छिपी हुई तो सेवा की भावना ही है से दिखाने के लिए भले भी कहते थे से दिखाने के लिए अरे चंचल मेरी बधू उसकी कीर्ति समझ के विद्यमान है तू मेरी बधू को भी कलंक लगाने के लिए उसके सामने बाबा क्यों आता है हट मेरी बधू के मार्ग से हट जा

ऐसा कहकर के, के श्री श्याम हुई श्री होती है परंतु तो भीतर भावना श्री कृष्ण के कल्याण कृष्ण के सुख की भावना यह है कि इस लोक में भी कल्याण मिले और परलोक में भी कन्हैया को कल्याण की ही तो ये मुख्य भाव तो यहाँ पर यही है श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेमान का संलना बैकुंठ में

जो बैकुंठवासी है वे अपनी ललनाओं के साथ में अपने अपने पत्नियों के शक्तियों के साथ में विमान में बैठे हैं और चरतान विष्णु गायंती श्री वैकुंठ नाथ के चरित्र का गायन कर रहे हैं परंतु उनका जो परिवार वो अपनी इंद्री सुख के लिए नहीं है जो परिकर है उनका पूरा परिवार

श्री नारायण की सेवा अधिक अच्छी तरह से कर सके क्योंकि बाबा जी इतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकेगा जितना गृहस्थी सेवा कर सकता है गृहस्थी व्यवहार को निभा सकता है बाबा जी व्यवहार छोड़कर के आया है इसलिए मानसी सेवा तो बाबा जी खूब अच्छा करे उसके पास में उपकरण नहीं है परंतु तो उपकरण के साथ में श्री ठाकुर जी की सेवा जैसा गृहस्थी करता है

वैसा बाबा जी नहीं कर सकता है इसलिए श्री रूप सनातन सबने ठाकुर प्रकट किए परंतु ठाकुर जी प्रकट करके सेवा का भार अपने ऊपर नहीं रखा सेवा का भार उन्होंने अपने गृहस्थ शिष्यों को भी प्रदान किया क्योंकि व्यवहार में व्यवहार को भी निभाना पड़ेगा जहां सेवा है वहां गृहस्थी जैसा निभा सकता है वैसा विरक्त नहीं निभा सकता है

गृहस्थी की सेवा कम हो जाएगी सो बात नहीं है सेवा तो उसकी बढ़ेगी गृहस्थी में जितना उसके पास में उपकरण नहीं था उससे ज्यादा उपकरणों के द्वारा वो तो ठाकुर की सेवा करेगा मानसी सेवा में वहां पर तो हीरा पन्ना के सिंहासन नित्य हीरा पन्ना के भिडोरा में ठाकुर जी को विराजमान करेगा मानसी सेवा करेगा उसमें कोई घट सोच हो रहा परंतु तो, गृहस्थी में तो एक छोटा सा लकड़ी का सिंहासन भी बनाने में

आगे पीछे सब सोचना पड़ता तो उपकरणों को स्थापित करने में व्यवहार निभाना पड़ेगा इसलिए गृहस्थी इसलिए सेवा गृह अधिक अच्छी तरह से करेगा उसके पास में सुविधा भी है उसके पास में उसका परिवार भी है तो परिवार की भी सहायता को प्राप्त करते हुए आप उनकी सेवा वो कर सकेगा तो बै, बैमान का लग्न

विमान में बैठे हुए विमान कहने का मतलब है उनके घर द्वार भी है सरलना उनके बाल बच्चे उनके ललनागढ़ भी उनके पास में है परंतु ये निज के लिए नहीं है वैष्णव के परकर के श्री ब्रिज के नंदबाबा के जितने भी ब्रिजवासी उनके अपने परिवार वो भी कृष्ण के सुख के लिए ही एकमात्र है

तो चरता विष्णु गायती वे सना विष्णु के चरित्र का ही गायन करते हैं लोकेश जो बड़े बड़े लोकेश हैं उनके भी चित्त के मल को क्षय करने वाली यदि कोई वस्तु है तो कृष्ण कथा ही है लोकेश मल क्षपणानी भटकू स्वामी के भी चरित्र जो कि बड़े बड़े लोकेशों के चित्त के मल को भी कृष्ण कथा

जैसी दूर करती है ऐसी दूसरी दूर नहीं करती है जैसे शरद ऋतु सरोवर अपने आप शुद्ध हो जाते हैं कोई सरोवर को शुद्ध करे तो बड़ी मेहनत पड़ेगी परंतु शरद ऋतु आने पर जैसे सरोवर अपने आप शुद्ध हो जाते हैं ऐसे ही कृष्ण कथा वह शरद ऋतु है जिस शरद ऋतु के आने पर

चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है तो लोकेश हम ब्रमा है हम पर स्वामी हैं हम इंद्रलोक के स्वामी है ये जो लोकेश होने का जो मल है इस मल को भी क्षप करने वाली नाश करने वाली कोई वस्तु है तो वो श्री कृष्ण कथा तो ये

बैकुंठ के निवासी विमान में बैठकर के अपनी ललनाओं के साथ में सारे बलों को क्षय करने वाले अभिमान को समाप्त करने वाली श्री कृष्ण का हाथा श्रवन करते हैं अंतर जले विकसन मधु माधवी नाम जल के भीतर विकसित होने वाले सुंदर जो कमल है किनारे पर खिलने वाले जो मधु माधवी बैकुंठ में तो नित्य वसंत ऋतु बेराइमान है

वहां पर जो माधवी लताएं खिल रही है उनसे से, उन से निकलने वाली, फूलों से निकलने वाली जो गंध है उसे खंडित दिया, आकर्षित हो गए अनिल वायु को भी दोष देते हुए वायु चोर से मत चल धीर दे चल इसमें कृष्ण का हाथ श्रवन करने दे। और वे भ्रमर कर

आनंद पूर्वक कमल के ऊपर बैठकर के जैसे सुखासन के ऊपर विराजमान आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं जो मधुर गायन करते हैं उस मधुर गायन को श्रवण करते हैं इसके द्वारा क्या दिखलाया कि श्री बैकुंठ के कीट पतंग वे भी सब चिन्ह और भगवत भक्त भग, जिसने जिस रूप में

बैकुंठ को प्राप्त किया भगवत चरणारायण को प्राप्त किया कभी तो ठाकुर को चतुर्भुज रूप देते हैं कभी तो स्वीकार कर लेते हैं कभी कहते हैं कि नहीं महाराज हमको जिस रूप में आपकी प्राप्ति हुई जिस शरीर से प्राप्ति हुई हम तो इस शरीर से ही आपकी सेवा करेंगे सो तो श्री काक जी आप अपने काक के स्वरूप को त्याग करते हैं उसी स्वरूप में श्रवण करेंगे बोले इस स्वरूप से राम जी मिले हैं

राम जी ने दर्शन दिया और मेरे हाथ से राम जी के हाथ से उनका हाथ मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा तो उनकी कृपा मुझे मिली है तो मैं तो इस रूप को भी छोड़ूंगा तो श्री विष्णु ऐसे बहुत सारे अन्य लोग हैं ये उपलक्षण मात्र है कि जिस रूप से जिसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई वे कोई कोई महापुरुष सिद्ध भक्त वृक्ष बन करके कीट पतंग भोरा तो मैना

बन करके पशु पक्षी बन करके और नारायण की सेवा वे घूमने के लिए आएंगे बगीचे में तो बगीचे की शोभा चाहिए तो उनकी सेवा करेंगे इसलिए वहां पर भी कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष इनकी योनि में विराजमान होकर के वे विराजमान है पर वो योनि तरियत योनि नहीं है वो चल योनि रही है

ठ तो के जितने भी वृक्षी वे सब्शद ही विराजमान है तो कमल रूपी आसन के के ऊपर बैठकर ये भोरा, जब केसी अपनी ललनाओं के साथ में कृष्ण कथा का गायन कर रहे हैं उस समय ध्यान से सुनते हैं और यदि वायु तेज चलती है तो वायु नहीं मचल

था आ रही है बीच में कहीं कथा का एक अक्षर भी उड़ नहीं जाए ऐसा कह करके वायु को भी को भी हैं और कहीं ऐसा न हो कि इस कमल में से वायु तेज चलने पर यह कमल टेढ़ा हो जाए हम गिर जाए तो ऐसा भी नहीं हो कृष्ण कथा सुखपूर्वक श्रवण कर सकते हैं ऐसा भी विचार कर रही है और इसके द्वारा

सिद्धांत स्थापित किया कि वैकुंठ की जितनी भी वस्तुए हैं और पराजित होना या भी ही है तो श्री ब्रह्मा जी वैकुंठ की शोभा का वर्णन करते हुए और वैकुंठ के माध्यम से धाम मात्र श्री वृंदावन श्री साकेत जी सब जितने भी धाम है उन धाम मात्र की महिमा का स्थापन करते हुए कह रहे हैं

धाम मात्र में जितनी भी वस्तुएं हैं पता नहीं कि कौन सी तो प्राकृत है और कौन सी अपराकृत है क्योंकि यहाँ पर प्राकृत दोनों मिश्रित दो धाम में विराजमान है तो भवन वृंदावन में प्राकृत और अपराकृत दोनों का मिश्रण है अपराकृत परकर भी विराजमान है पता नहीं कौन सी लता तो नित्य परकर है और कौन सी कोई साधन

साधजन यहाँ पर साधन ना करते हुए विरा ऐसा विचार करते हुए यहाँ के जितने भी वस्तुएं हैं उन सबों को चिन्मय करके ही देखे यकलोप जंतु सर्वे पदार्था उधय अदृश्य आनंद सचिद घनता मोबती तदेव वृंदावन माश्रे मो मी गोविंद जय जय गोपाल जय

पुविंद्र जै जय श्रुलाम हरि गोविंद जय जय श्री हरिंदो प्रहरी गो श्री